महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व पंचचद्विशतमोध्याय सन्यासी के आचरण और ज्ञानवान सन्यासी की प्रशंसा सूकुवाच वर्तमस्थैवात्रण प्रस्थापेयजथातम कथम शक्तिया वेद्यम वैकाता पर सुखदेव जी ने पूछा पिताजी ब्रह्मचर्य और गार्हस्थ आश्रमों में जैसे शास्त्रोक्त नियम के अनुसार चलना आवश्यक है उसी प्रकार इस वानप्रस्थ आश्रम में भी शास्त्रोक्त नियम का पालन करते हुए चलना चाहिए यह सब तो मैंने सुन लिया अब मैं यह जानना चाहता हूँ जो जानने योग्य पर ब्रह्म परमात्मा को पाना चाहता हो उसे अपने शक्ति के अनुसार उस परमात्मा का चिंतन कैसे करना चाहिए व्यास संस्कार अभ्याम कार्यम परमार्थम तु का मन सुनो व्यास जी ने कहा बेटा ब्रह्मचर्य और गृहशास्त्र के धर्मों द्वारा चित्त का संस्कार अर्थात शोधन करने के अनंतर मुक्त के लिए जो वास्तविक कर्तव्य है उसे बताता हूँ तुम यहाँ एकाग्र होकर सुनो कथा राज्यम पंक्ति क्रम से स्थित पूर्वोक्त तीन आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ में चित्त के राग दोषों को पकाकर उन्हें नष्ट करके शीघ्र सर्वोत्तम चतुर्स आश्रम को ग्रहण कर ले। अभ्यस्य तथा असहायवान। बेटा तुम्हें संन्यास धर्म के नियमों को सुनो और उन्हें अभ्यास में लाकर कर उसी के अनुसार बर्ताव करो सन्यासी को चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी को साथ न लेकर अकेला ही संत धर्म का पालन करे एक पश्य जहाते नियग्निश्च्र जो आत्म तत्व का साक्षात्कार करके एका की विचरता रहता है वह सर्वव्यापी होने के कारण न तो स्वयं किसी का त्याग करता है और न दूसरे ही उसका त्याग करते हैं सन्यासी कभी न तो अग्नि की स्थापना करे और न घर या मठ ही कर रहे केवल भिक्षा लेने के लिए ही गाँव में जाए अश्वतन विधाता समाहत लघ्वा से देता हम सघन अन्य सेविता वह दूसरे दिन के लिए अन्न का संग्रह न करें वृत्तियों को एकाग्र करके मौन भाव से रहे हल्का और अनुकूल भोजन करें तथा दिन रात में केवल एक ही बार अन्न ग्रहण करें कपालमूल आदि कुचल असहायता उपेक्षा सर्वभूतावत भिक्षु लक्षण भिक्षा पात्र एवं कमंडलु रखें वृक्ष के जड़ में सोए या निवास करें जो देखने में सुंदर न हो ऐसा वस्त्र धारण करें किसी को साथ न रखे और सब प्राणियों की उपेक्षा कर दे ये सब सन्यासी के लक्षण हैं यस्मिन वचिन जैसे डरे हुए हाथी भागकर किसी जलाशय में प्रवेश कर जाते हैं फिर सहसा निकल कर अपने पूर्व स्थान को नहीं लौटते उसी प्रकार जिस पुरुष में दूसरों के कहे हुए निंदात्मक या प्रशंसात्मक वचन समा जाते हैं परंतु प्रत्युत्तर के रूप में वे वापस पुनः नहीं लौटते अर्थात जो किसी की की हुई निंदा या स्थिति का कोई उत्तर नहीं देता वही सन्यास आश्रम में निवास कर सकता है न पश्यन्ना श्र अवाचमजा तुक्यथे ब्राह्मण नाम विशेषेण नूयात कथन चल सं किसी की निंदा करने वाले पुरुष की ओर आँख उठा कर देखे नहीं कभी किसी का निंदात्मक वचन सुने नहीं तथा तो विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति किसी प्रकार न कहने योग्य बात न कहे निंदाया महात्म जिससे ब्राह्मणों का हित हो वैसा ही वचन सदा बोले अपने निंदा सुनकर भी चुप रह जाए इस मौन अवलंबन को भवरोग से छूटने की दवा समझ इसका सेवन करता रहे ये न नुर्ण विवाका संभवत्येकाम जनाकी तम देवा ब्राह्मणम विधो जो सदा अपने सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित होने के कारण अकेले ही संपूर्ण आकाश में परिपूर्ण सा हो रहा है तथा जो असंग होने के कारण लोगों से भरे हुए स्थानों को भी सूना समझता है उसे ही देवता लोग ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं ये हो दासितः यत्र ब्राह्मणं विधु जो जिस किसी भी वस्त्र अर्थात बलकल आदि वस्तुओं से अपना शरीर ढक लेता है समय पर जो भी रूखा सूखा मिल जाए उसी से भूख मिटा लेता है और जहाँ कहीं भी सो रहता है उसे देवता ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं अहेरिव गुणात सौहि नरकादिव गुणपादिव चिभ अष्टम देवा ब्राह्मणम विदभू जो समुदाय को सर्प या समझ उसके निकट जाने से डरता है स्वास्थिष्ट भोजन जनित तृप्ति को नरक सा कर उससे दूर रहता है और स्त्रियों को मृदों के समान समझ कर उनकी ओर से विरक्त होता है उसे देवता ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं न क्रुद्धे नहस्य च मानितों मानित सर्वभूत सुभेदेवा ब्राह्मण जो सम्मान प्राप्त होने पर हर्षित अपमानित होने पर कुपित नहीं होता तथा तो जिसने संपूर्ण प्राणियों को अभयदान कर दिया है उसे ही देवता लोग ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं ना नाभिनदे स्मरण नाभिनदे जीवित कालमेव प्रतीक्षेत निदेशमृत को सन्यासी न तो जीवन का अभिनंदन करे और न मृत्यु का ही जैसे सेवक स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता रहता है उसी प्रकार उसे भी काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए अनभ्याहत चित्त श्याम भवे निर्मुक्ता सर्वेत्री अपने चित्त को राग द्वेष आदि से आदि दोषों से दूषित न होने दे अपने वाणी को निंदा आदि दोषों से बचावे और संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सर्वथा शत्रुहीन हो जाए जैसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो उसे किसी शिक्षा भय हो सकता है अभियं सर्वभूते अभय ततः तस्तोह विमुक्त अभयम न कुत जिसे संपूर्ण प्राणियों से अभय प्राप्त है तथा जिसकी ओर से किसी भी प्राणी को कोई भय नहीं है उस मोह मुक्त पुरुष को किसी से भी भय नहीं होता यथा नाग पदाने पद इन्यानी पदा का पद कामीना सर्वाण्वाधीयते पद जाता धर्मार्थम धर्मअपिधीये अमृत स नृत्यम वसतियो हिंसा न प्रपद्यते, जैसे पैरों द्वारा चलने वाले अन्य प्राणियों के संपूर्ण पद हाथी के पद में समा जाते हैं उसी प्रकार सारा धर्म और अर्थ अहिंसा के अंतर्भूत है जो किसी के हिंसा नहीं करता वह सदा अमृत अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर निवास करता है अहिंसा का समह सत्यो धृतमान्यतेन्द्रिय शरण्य सर्वभूता गतिमापनो्यनुतम जो हिंसा न करने वाला समदर्शी सत्यवादी धैर्यवान जितेन्द्रिय और संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाला है वह वा अत्यंत उत्तम गति पाता है एवं प्रज्ञान तृप्त से निर्भय से निराशिता न मृत्यु रति घो भाव स मृत्यु इस प्रकार जो ज्ञान आनंद से तृप्त होकर भय और कामनाओं से रहित हो गया है उस पर मृत्यु का जोर नहीं चलता वह स्वयं ही मृत्यु को लांग जाता है विमुक्तम सर्वसघेभ्यो महाकाशव अस्वेक चरम शांतम तम तं, देवा ब्राह्मणम विधु जो सब प्रकार की आसक्तियों से छूटकर कर मुनिवृत्ति से रहता है आकाश की भांति निर्लीप और स्थिर है किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता एकाकी विचरता और शांत भाव से रहता है उसे देवता ब्रह्मवीरता मानते हैं जीवितम जस्य धर्मार्थम धर्मो हरिअर्थमे वच अहोरात्र पुण्यार्थम तम देवा ब्राह्मणम विदुह जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान श्री हरि के लिए होता है जिसके दिन और रात धर्म पालन में ही व्यतीत होते हैं उसे ही देवता ब्रह्मज्ञ मानते हैं निराशी समान निर्नमस्कार बंधन सर्वितम देवा ब्राह्मण विदोहो जो कामनाओं से रहित तथा सब प्रकार के आरंभों से रहित है नमस्कार और स्तुति से दूर रहता तथा सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है उसे ही देवता ब्रह्मज्ञानी मानते हैं तसन्ते सर्वाणूता कर्माणि संपूर्ण प्राणी सुख में प्रसन्न होते और दुख से बहुत डरते हैं अतः प्राणियों पर भय आता देकर जिसे खेद होता है उस श्रद्धालु पुरुष को भयदायक कर्म नहीं करना चाहिए दानमूता भय दक्षिणाया सर्वाणी दान्य तीक्षण तनुज प्रथम झहाती सोनन त्या प्रजाभ्य इस जगत में जीवों को अभय की दक्षिणा दक्षिणाधीना सब दानों से बढ़कर है जो पहले से ही हिंसा का त्याग कर देता है वह सब प्राणियों से निर्भय होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है उत्तान आसे नीरजुहाभिर्जगत प्रतिष्ठा तस्ंगमंग प्रपेदे जो सन्यासी खोले हुए मुख में प्राणाय स्वाहा इत्यादि मंत्रों से प्राणों के लिए अन्न की आहुति नहीं देता अपितु प्राणों अर्थात इंद्रिय वन आदि को ही आत्मा में होम देता लीन करता है उसका मस्तक आदि सारा अंग समुदाय तथा किया हुआ और नहीं किया हुआ कर्म समूह अग्नि का ही अवयव हो जाता है अर्थात वह उस अपने का स्वरूप हो जाता है जो सृष्टि के आरंभ से ही प्राणियों के नाभि स्थान उदर में जठनानल रूप में विराजमान है तथा संपूर्ण जगत का आश्रय है उस वैश्वानल अर्थात अग्नि ने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है होती आत्मयज्ञ करने वाला ज्ञानी पुरुष नाभि से, ना से लेकर हृदय तक का जो प्रादेश मात्र स्थान है उसमें प्रकट हुई जो चैतन्य ज्योति है उसी में समस्त प्राणों के इंद्रिय मन आदि की आहुति देता है अर्थात समस्त प्राण आदि का आत्मा में लय करता है उसका प्राणाग्निहोत्र यद्यपि अपने शरीर के भीतर ही होता है तथापि वह सर्वात्मा होने के कारण उसके द्वारा देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में प्राणाग्निहोत्र कर्म संपन्न हो जाता है अर्थात उसके प्राणों की तृप्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राण तृप्त हो जाते हैं देव त्रिधातु त्रिवृतर्ण ये वि परमात्मतालोकेशवासम सुख तम वदे जो संपूर्ण जगत में अपने छिन्म स्वरूप से प्रकाशित होता है तीन धातु वर्ण अकार उकार मकार अर्थात प्रणव जिसका वाचक है जो सत्व आदि तीनों गुणों में त्रिगुणमयी माया में उसके नियंता रूप से विद्यमान है तथा जिसके जगत संबंधी व्यापार वृक्ष के सुंदर पत्तों के समान विस्तार को प्राप्त हुए हैं उस अंतर्यावी पुरुष को तथा उसकी उत्तम परब्रह्म स्वरूपता को जो जानते हैं वे सम्पूर्ण लोकों में सम्मानित होते हैं और मनुष्यों से संपूर्ण देवता उनके शुभ कर्म की प्रशंसा करते हैं तस्य निरुक्तरी राय संपूर्ण वेद वेदशास्त्र धेय वस्तु आकाश आदिभूत और भौतिक जगत समस्त विधि कर्मकांड निरुक्त अर्थात शब्द प्रमाण गम्य परलोक आदि और परमार्थता आत्मा की सत्य स्वरूपता यह सब कुछ शरीर के भीतर विद्यमान आत्मा में ही प्रतिष्ठित है ऐसा जो जानता है उस आत्मा यानी पुरुष की सेवा के लिए देवता भी सदा ललायत रहते हैं भूमा अवसक्तम दिव्य चा प्रमेय हिणय यौनडजम अंतरिक्षे यो वेद भोग्यात जो पृथ्वी पर रहकर भी उसमें आसक्त नहीं है अनंत आकाश में अप्रमेय भाव से स्थित है जो हिरण हिरणमय चिन्मय ज्योतिष स्वरूप अंड ब्रह्मांड के भीतर प्रादुर्भूत और अंड पिंडात्मक शरीर के मध्य भाग में स्थित हृदय कमल के आसन पर योग्या योग्यात्मा अर्थात शरीर के अंतर्गत हृदयाकाश में जीव रूप से विराजमान है जिसमें अनेक अंग देवता छोटे छोटे पंखों के समान शोभा पाते हैं तथा जो मोद और प्रमोद नामक दो प्रमुख पंखों से शोभायमान है उस सुवर्ण में पक्षी रूप जीवात्मा एवं ब्रह्म को जो जानता है वह ज्ञान की तेजों में ही किरणों से प्रकाशित होता है आवर्तमान अजरम विवर्तनम सन्नाभिक से कालचक्रम निहित गुहायाम जो निरंतर घूमता रहता है कभी जीर्ण या क्षीण नहीं होता जो लोगों की आयु को क्षीण करता है छह ऋतु जिसकी नाभी है बारह महीने जिसके अरे है दर्श पौर्ण मास आदि जिसके सुंदर पर्व हैं यह संपूर्ण विश्व जिसके मुंह में भक्ष पदार्थ के समान जाता है वह कालचक्र बुद्धरूपी गुहा में स्थित है उसे जो जानता है देवगण उसके शुभ कर्म की प्रशंसा करते हैं यह सम्रसादो जगत शरीर सर्वांशलोकानि गह तस्तम तर्पयतीह देवान्व ही तृप्ता तर्पयंत जो मन को प्रसन्नता प्रदान करता है इस जगत का शरीर है अर्थात संपूर्ण जगत जिसके विराट शरीर में विराजित है वह परमात्मा इस जगत में सब लोगों को घेरे हुए स्थित है उस परमात्मा में ध्यान द्वारा स्थापित किया हुआ वन इस देह में स्थित देवताओं प्राणों को तृप्त करता है और वे तृप्त हुए प्राण उस अज्ञानी के मुख को से तृप्त करते हैं तेजो ओ नृत्यमय पुराणो लोकानता भयानुपयते भूतान यस्मा न त्रृसन्ते कदाचिन् कदाचिन आम न तृसते कदाचिन् जो ब्रह्म ज्ञान बह तेज से संपन्न और पुरातन नित्य ब्रह्म पायण है वह भिक्षु अनंत एवं निर्भय लोकों को प्राप्त होता है जिससे जगत के प्राणी कभी भयभीत नहीं होते वह भी संसार के प्राणियों से कभी भय नहीं पाता है अगर अगरहणि जो नें सावि विप्रह परमात्मा निक्षेद विनीत मोहो विपनीत कलमसोह न चेहना मुद्र चो मृत्य जो न तो स्वयं निंदनीय है और न दूसरों की निंदा करता है वही ब्राह्मण परमात्मा का दर्शन कर सकता है जिसके मोह और पाप दूर हो गए हैं वह इस लोक और परलोक के भाग भोगों में आसक्त नहीं होता अरो समोहा समलोट कांचन ग्रहिणको सो गिग्रह अपेत निंदा तिर प्रिया प्रिय चरणुदासी अचरणासी नभते सिक्षुक ऐसे सन्यासी को रोष और मोह नहीं छू सकते वह मिट्टी के ढेले और सोने को समान समझता है पांच कोशों का अभिमान त्याग देता है और संधि विग्रह तथा निंदा स्तुति से रहित हो जाता है उसकी दृष्टि में न कोई प्रिय होता है न अप्रिय वह संन्यासी उदासीन की भांति सर्वत्र विचरता रहता है इसी महाभारत शांत पर बढ़ी मोक्ष धर्म पर बढ़ी सुखानुप्रस्थ पंच चुीशद्विशतमोध्याय तो इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में सुखदेव का अनुप्रश्न विषय दो सौ अध्याय पूरा हुआ